ंद्रििया चर्वा ब्रह्मों ब्रह्म द्वितीय अध्याय द्वितीय अध्याय के नवम खंडों पर कुछ विचार चल रहा था तो इसमें समस्त रूप से सात आदित्य के साथ हिस्सा करके तत्त काल विशिष्ट आदित्य के रूप दृष्टि से तत्त शांत उपासन दार आदित्य उपासन बताए जा रहे थे जैसे उदय काल से पूर्व में जो रूप होगा आदित्य के उस लीन रूप में पशु अनुगत है इसलिए हिंग करते हैं वो तो उस दृष्टि से उस रूप दृष्टि से दारू की उपासना करते हैं और उदयकालीन जो रूप होगा उसमें मनुष्य अनुगत है तो उस और काल में सूर्योदय काल में मनुष्य पूजा करते हैं सूर्य की तो उस उस रूप दृष्टि से प्रस्ताव भक्ति की उपासना करता है तृतीय जो मध्यम दिन से पूर्वावस्था मध्यम दिन नहीं हुआ उस अवस्था में पक्षी अवगत है वो आदि है वो ओंकार शब्द संबंध होते हैं तो उस उस रूप दृष्टि से मैं इस आदि भक्ति की उपासना करता और मध्यम दिन में जो रूप होता है मद्यान में जो सूर्य का रूप होता है वो उद्गीत वो प्रधान है उद्गीत है उसमें देवता लोग अवगत है इसलिए क्या होता है कि प्रदेवता तो लोग प्रजापति के जितने क्षमताओं में सबसे विशिष्ट माने जाते हैं उस के सेवन के माध्यम से यहां तक की कहानी बोले थी आगे मंत्र है अदा यदूर्व मध्यंजरात प्राग अपराण्णा सप्रतिहार तदश्चर्भान्वाय तस्मा प्रतिता नाजिरो सां अतर्भं मध्य दिनापरान्ना सहार सदस्य गर्वान्वायत्ता प्रति पंते ही तम अथ यद अनतर मध्यान्न के आगे अपरान्न के पहले वाले बारह बजे के बाद तीन बजे के पहले जो सूर्य का रूप होता है ऊर्ध् मध्यांजरा मध्यन्द्र से आगे और अब प्रात अपरा अपराह तीन बजे होता है उससे पहले सप्रतिहार उस रूप दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करते हैं तदस्य गर्भ अन्वायता उस रूप में क्या होता है कथिंग उसमें आदित्य के रूप में गर्भ अनुरा आश्रित है प्राणियों का जो गर्भ होता है अनुता का तस्मात प्रतिहिता नाभ अद्यंत है इसलिए सूर्य उस में नीचे गिरता हुआ नहीं होता है सीधा सीधा होता है इसलिए वो तो जो गर्भ है ते गर्भ तस्मात उसने अनुगत है उस रूप इसलिए प्रतिहिता नाभ ऊपर से तब खींचा जा रहा है इसलिए गिरते नहीं है नीचे गिरते नहीं जाए प्रतिहार भागी श्रावण इस श्राम का प्रतिहार भागी है वो तो गर्भ जितने भी प्राणियों के गर्भ होते है वो तो प्रतिहार के भागीदार होते हैं ये कहा भाष्य में कहते हैं अथा यदर्ध्यन दिनात्राह्नात यद रूपम सविध हो मध्यम दिन के पश्चात अपराह्ह्न से पहले जो सविता का जो रूप होगा आदित्य का जो रूप होगा सब प्रतिहार उस रूप दृष्टि से प्रतिहार भक्ति की उपासना करनी है तदश तदवद तद्रूपम अश्य गर्भा इस आदित्य का जो रूप है अश आदित्य तद्रूपम उस रूप का गर्भा अनुवादित गर्भ अनुगत है अतस्ते इसके वो जो गर्भ है सवितु प्रतिहार भक्ति रूपे ऊर्व प्रतीकृता सविता का जो प्रतिहार भाग है साम्राही भाग है चतुर्थ पंचम भाग है उस रूप से ऊपर की तरफ खींचे जाने के कारण प्रतिक्रता संतोष न नीचे गिरपे ने न अध ना अपपतन आधा न पतंग नहीं गिरते हुए गर्व गिरते नहीं है उस प्रतिहार भागी के द्वारा आदित्य के रूप यथा प्रतिहार भागी गर्वा इससे की देखो ये जो प्रतिहार भक्ति के भागीदार होते इस आदित्य का जो रूप है वो शाम का गर्वा प्रतिहार भागी होते है कहा का भी कहते हैं यद ऊर्धम यदि वाक्य में आदाय व्याच यदर्धम इत्यादि वाक्य के व्याख्या करते हैं कहा मध्यम दिनात्ती है तद दृष्टिया प्रतिहार उपासना है मध्यम दिन के आगे और अपराह्ह के पहले का जो रूप होता है आदित्य उस दृष्टि से प्रतिहार की उपासना करने उपासना तो शाम की है दृष्टि आदित्य के ऐ, तो तद प्रतिहार उपासना उस आदित्य के रूप दृष्टि से प्रतिहार भक्ति उपासना में प्रतिशत सामान्य हेतु दोनों में प्रति है प्रतिहृत कहता कहलाता है और यहाँ पर प्रतिहार है प्रति है दो में शब्द सामान्य हेतु एक कारण होता कार। तस्वीर काल सवितो और अस्तम गिरी उस काल में सविता जो होते हैं अस्ताचल के तरफ जा रहे हैं ऐसी स्थिति हो जाती है एक काल मध्यान्ह के आगे की जो के तो पूर्व काल है अस्तम गिरी प्रति अस्तम गिरी के प्रति उनका हर हो जाना होता है सूर्य का यथोक्तम आदित्य रूपम गर्भर उपजीव इतक महारा ये जो पूर्व में बताया गया आदित्य स्वरूप है मध्यम के आगे और अपराह्न के पहले का जो रूप है इसमें गर्भा आश्रितय कहा था जिसमें हेतु बताते अत्य सवितु प्रतिहार भक्ति रूपेण्व प्रतियोगिता संतोष न इसलिए क्या हो गर्भ गिरते नहीं है उस रूप के सेवन करने से गर्भ नीचे गिरते नहीं है तद्वारे सत्य भी गिरने का द्वार है ऊर्धम ऊर्ध् का अर्थक है जो ऊर्ध् प्रतियोगिता बने ऊर्ध् यो ने उपरिष्ठा जठरम ऊर्व मान योने उपरिष्टा योनि से ऊपर के भाग में जठरम प्रति जठर में बैठे हुए हैं पेट में है गर्भ तो गिरते नहीं है यो तो गर्भा पूर्वोक्त विशेषणव विशेषण अत्या तो प्रतिहार भाग्य का साम वाले है इसलिए तद द्वारा पतन द्वारों तत्व पदन द्वार तद्वारे सत्य भी करता पदन द्वार होते हुए भी गिरते नहीं अत यदूर्व अपरामया द अन्वाय तस् शुभ्रमित उपद्रवं उपद्रवभाजिरो तम अथ यदूर्धम अपरागस्तमया स उपद्रव सदस्यन्वायता तस् पुरुष दृष्वा कक्षम शुभ्रमित उपद्रवंती उपद्रववाजिरो तम अथ यदर्धम अपराह्ना तीन बजे के बाद का जो समय होगा अपराह होता है तीन बजे वो मध्यान्ह बारह बजे अपराह्न तीन बजे ऐसा होता है एक ऊर्व अपराहनाथ अपराह्न के आगे और प्राग अस्तमया सूर्य अस्त के पहले का जो रूप है आदित्य का एक बजे के बाद अस्तम होने के पहले जो स्वरूप होगा रूप होगा आदित्य का अस्त सऊ उपद्रव तो उस रूप दृष्टि से उपद्रव भक्ति की सामता तक है जो सात भाग में एक भाग है उपद्रव उस शाम की उपासना है तद तद उस गर्भ में उस रूप में अश्य माने आदित्य तब उस रूप में आरण्य अरण्य में होने वाले को अरण्य बोलते हैं जंगली पशु अरण्य अनुआ तो अरण्य पशु जो जंगलस्थ पशु हैं अरण्य में रहने वाले पशु अनुगत है उसमें आश्रम में तस्मत उस रूप में अनुगत होने के कारण जो आरण्य जो जंगल में रहने वाले पशु हैं ते अस्वा पुरुषम विश्वा को देख कक्षम सौभ्रम उपद्रवंति कहा कक्ष मान होता है अरण्य तो जंगल की तरफ भाग जाते हैं और अथवा सोभ्र मानी गुहा कहीं गुहा आदि में जाते हैं उपद्रवंती मानी उसके तरफ ध्रुव तो धातु द्रवदी मारे जाते हैं जंगल की तरफ भाग जाते हैं अथवा कोई गुहा की तरफ भाग जाते हैं मनुष्य को देख करके उसका जंगल क्यों उपद्रव भागी में ही ये ये जो शाम के सात रूप में से एक रूपी सेवन करते हैं पर उपद्रव रूपी शाम के सेवन करने वाले होते हैं पशु जंगली पशु टीका भी कहते हैं तत्कालीन आदित्य दृष्टिया उपद्रव नहीं, ठीक टीका यह तत्कालीन आदित्य दृष्टिया उपद्रव उपासी तस् तला हस्तातलम प्रति द्रवाद उस पुष्काल जो अपराह के पश्चात अस्तमय सूर्य की पूर्वकालीन काल है उस, में, उस काल में आदित्य दृष्टिया उपद्रव उपासन तत्काल विशिष्ट आदित्य दृष्टि से उपद्रव भक्ति की सामने करना उपद्रव उपासित तथा अस्ताचल प्रति तस्वीर आदित्य से उष्काल में आदित्य का अस्ताचल के प्रति जा रहे अस्ताचल प्रति द्रवणात्द्रवनाथ कहा अस्ताचल के तरफ जा रहे आदित्य इसलिए अथ इत्यादि कहा अथ यद ऊर्धन तो अपराह्नात् अस्तमयात जो अपराह्न से आगे का है और अष्टमय के पहले का जो आदित्य का रूप है सब उपद्रव है उस दृष्टि से उपद्रव भक्ति की उपासना उस रूप को अश्य मने आदित्य से आरण्य पशु आदित्य के उस रूप में जंगली पशु अनुगत है क्यों ये जो ग्रामीण पशु है वो तो प्रथम भक्ति में है इंकार इंकार भक्ति में अनुगत है जंगली पशु है अरण्य पशु अनुगत रहा ते इसी कारण से जब वो उसमें अनुगत है ते जंगली पशु अरण्य जंगली पशु पुरुषम दृष्ट मन मनुष्यम दृष्ट मनुष्य को देख करके भी कहा डरते हुए डरे हुए होते उस काल में कक्षम माने अरण्यम कक्ष शब्द का अरण्य स्वग्रम मैने भय शून्यम जगह जैसे गुहा आदि होते कंदरा आदि उसमें उपद्रव उपद्रवंती मानी उपगछन्ती चले जाते हैं दृष्टा उपद्रवनाथ उपद्रव भाग्याम देख करके उनके भागना होता है पशुओं का मनुष्यों को देखकर भागते हैं इसलिए इसी उपद्रव रूपी शाम की भागीदार होते हैं कहा तो ये जो स्वभ्रम और कक्षम ये जो शब्द आया है ये प्रथमात है कि द्वितियांत है तब कहते हैं इति शब्द लगा हुआ है क्योंकि कक्षम शुभ्रम इति इति लगने से प्रथमांत हो जाता है टिप्पणी का इतव जातीय स्थान इस प्रकार के स्थान में जाना उन्होंने इति अर्थ तथा से कक्षम शुभ्रम प्रथमांतम पदोदय ये दोनों प्रथमांत पद है नपूसक लिंग है प्रथमांत है क्यों आगे इति शब्द लगा हुआ है ऐसा ठीक आ जाते हैं अरण्य नाम है है पशु नाम यथोक्त रूप जीवन उपाध्य जो आरण्यक पशु हैं जंगली पशु उनका इस रूप में आश्रित तो होना इसको सिद्ध करते हैं किस रूप में मध्यान्ह के पश्चात और अष्टमय के पूर्व काल में ये जो उपद्रव भाग के जीवन उनका होता है आश्रय होता है ये बता दें तस्तर तस्मात से पुरुषों दृष्टि घीता मनुष्य को देख करके डरते हुए सक्षम अरण्यम सौद्रम मन भाईशून्यम इति उपद्रवं उपगछा इधा बाल शोभ्रम गर्तम खट्टा आदि में अथवा गुहा ऐसे हो जाते हैं। गुहजा प्रथमा प्रथमास्तविते धनम् पितरो अन्वायत्ता तस्त्ता दधन भाज रो यशं खलु अममादीत सप्तम सामोपास्ते अत प्रथमास्त तधनम तद से पन्वायत्ता दधदती निधनभाजिश्वल अममादित सप्तमित सामुपास्ते अत अनर यद प्रथम अस्तमित जो अस्तकाल है बिल्कुल सूर्य का अस्तकाल है उस काल में जो आदित्य का रूप होगा अस्तम प्रथम अस्त होने के पूर्व अवस्था अंधेरा होने की पूर्व अवस्था है उस अवस्था में तद निधन जो रूप आदित्य का होता है उस रूप दृष्टि से निधन भक्ति का उपासना करनी है तदश्रूप तद तद अश्य मने आदित्य से इस आदित्य के रूप में पितृलोक अनुगत है आश्रित हैं इसलिए क्या करते तस्मात ता निधि क्योंकि शाम का अंतिम भाग है तो पितरों को भी स्थापित करते हैं जब कुछ करना हो श्राद्ध आदि करना हो तो सामने कुल पात्र आदि में उनको स्थापित करते हैं उनके प्रतीक रूप से कुशा स्थापित करते हैं रखते हैं इनको निधान करते हैं कहा निधन देधन जिनका यथेष्ट सामना ये, जो पितृ लोग है जो, जो भी है शाम के निधन के भागीदार निधन भक्ति के अवयवाले होते हैं एवं खलो अम आदित्य में सब तेज शाम इस प्रकार उस आदित्य दृष्टि से सात प्रकार की शांति उपासना करता है तो भविष्य में आदित्य भाव्य प्राप्त होगा यहां आदित्यव प्राप्त होगा ये फल होगा अथ यथमास्तम प्रथम जो अस्तकालीन सूर्य के रूप होगा अदर्शनम जिग्मती अदर्शन, अदर्शन वृे की इच्छा कर रहे हैं सूर्य हमारे लिए आदर्शन कर रहे सूर्य जिस काल सभीधरी सविता के अस्तभित अवस्था है सभीधरी अस्तभित अस्त होने के अदर्शन वाले के जो इच्छा वाले सूर्य है उसमें तद निधन उस रूप में निधन उस रूप दृष्टि से निदान भक्ति की उपासना कर रहे तद अशर तद वाले रूप हम उस रूप अश्य माना आदित्य से तदरूपम उस आदित्य के रूप में पितरों अनु पितृ लोग आश्रित हैं तस्मात का इसलिए उन पितरों को निदान करते हैं थापन करते हैं ये पूर्वो स्थापन है दा मत माने किस रूप से थापन करते हैं कहते हैं पितृपिता महाप्रपितामह रूपेण दरवेश विक्षिपंथी श्राद्ध आदि करते समय में पिता पिता महाप्रपिता महा रूप से प्रतीक रूप से कुशापा करके सामने रखते हैं पित्र पिता प्रभितामह रूपे नीन रूप से पितृ पिता पिता पिता पितामह प्रभिताम रूप से दर्वेश्वर से मैंने इस पात्र आदि भी किसी में रख देते हैं स्थापित करते हैं उनको निक्षिपंक्ति रखते हैं कहा तां उन पितरों को तदर्थम पिंडांडा स्थापित है अथवा पितरों के लिए पिंडों का स्थापित करते हैं सामने या तो पितरों को सामने करते हैं या पितरों के लिए पिंड रखते हैं निधान निधन भक्ति का भजन करने वाले होते हैं निधन संबंधा पितृ लोग का निधन होता है वहां पर बैठते हैं और यहां भी अंतिम भक्ति ईशाम का भक्ति निधन है ये निधन संबंध होने से निधनभाजी में ही साम पिता रहा इसलिए पितृ लोग जो होते हैं वो निधन भाजी इस शाम के निधन के भागीदार होते हैं एवं अवयश सप्तधा विभक्तम इसलिए एक एक अवय को लेकर के सात प्रकार के विभाग आकृतिक होता अवैसा सप्तदावक्तम खनुम अमुम आदित्यम या आदित्य है उस आदित्य के मैंने तत्त काल दृष्टि से सात प्रकार से आदित्य के स्वरूप बताया उस आदित्य का सप्तम शाम उस आदित्य दृष्टि से जो सात प्रकार की शाम है इसकी जो उपासना करता है यह जो कोई करेगा तस्त तदापत्ति फलम उसको आदित्य भाव की प्राप्ति तदापत्ति आदित्य भाव की प्राप्ति फल होगा यदि वाक्यशेष वाक्यशेष है ऐसा बता दिया आगे ठीक है देखे ठीक है इसकी तत् माने सवित्र रूपों में दिखा जहाँ तत् शब्द आया उसका रूप लेना है सविता का रूप लेना है तत्दृष्ट निधन उपासना समाप्ति सामान्य हेतु निधन माने आदित्य के जो अस्तकालीन रूप दृष्टि से निधन भक्ति उपासना में क्या है समाप्ति है आदित्य के रूप का समाप्ति कहा है वो अस्तकाल इसी प्रकार यहाँ भी शाम के अंतिम है वो निधन ये समाप्ति है सामान्य सामान्य सादृश्य दोनों का सादृश अंतिम सा, समाप्ति एक यथोक्तम आदित्य रूपम पितृवीर उपजीव कमक मित्र ये जो आदित्य के अंतिम अवस्था का रूप है हस्तकालीन रूप है इस रूप में पितृलोक अनुगत है आश्रित है कहा इसके लिए तर्क देते हैं गमक देते हैं हेतु देते हैं तस्मात कहा तस्मात ता निधर इत्यादि कहा उनको इसलिए निक्षेप करते हैं कहा पिता से पितृपिता महाितिपी निर्देश पिता पिता महाप्रभिता महा से घासों के बर्व रखते हैं उनको दर्बों में कुर रखते हैं टीका में जाते हैं तथा तत्र तत्र, तत्र अथश प्रत्येक पर्याय में अथा अथाअ अथा आया हुआ है तो अथ का क्या अर्थ है प्रत्येक पर्याय में आया अथ अथा अथा प्रथम पर्याय से लेकर पर के अंतिम तक सब पर्याय के शुरू में अथशब्द आया तो इसका अर्थ है तत्र तत्र अथशब्द उन उन स्थानों में आया हुआ जो अथशब्द है अथशब्द तत्त उपासना अनंतर पूर्व पूर्व उपासना के आनन्तर के लिए आनंदर अर्थ का अथशब्द है उसके पश्चात उसके पश्चात ऐसे बोले तत्र तत्र अथशब्द उस उस स्थान पर आया हुआ जो अथशब्द है वो तत्त उपासना अनंतर यह अर्थ वो उसनाथ शब्द है आदित्य आनं, वाक्य में अपेक्षित पूरे व्याकर होती इस प्रकार जो आदित्य वाक्य है तो उसके पूरा करते हुए मंत्र में पूरा नहीं हुआ इसलिए पूरा करते क्या करते हैं एवं इत्यादि कहा एवं अवयस सप्तवा विभक्तम आदित्यम अमुम आदित्यम खलु आदित्यम शब्द शाम इस प्रकार से अवैध एक एक अवय करके सात प्रकार से विभक्त हुआ जो आदित्य का रूप है उस रूप दृष्टि से तत्त आदित्य दृष्टि से जो शाम के जो सात अवय की उपासना करता है तो यह जो कोई उपासना करेगा यह उपास्य जो उपासना करता है तत्व तदापत्ति फल उसका फल ये होगा आदित्य भाव की प्राप्ति पदमा ने आदित्य प्राप्ति कहा आगे दसम मंत्र के लिए अवतरण देते हैं अथ कलू इत्यादि स्थापना रहा अब कहते हैं शाम के जो अवयव हैं, उनके बराबर बराबर करके अक्षर करके देखना एक उपासना है जितने अवयव हैं, उनमें सबका बराबर बराबर करना तीन तीन अक्षर से गुणा करके चलना ऐसा बताते हैं यहाँ इक्कीस अक्षर होगा एक ज्यादा हो जाएगा बाईस हो जाएगा सात में सात प्री करेंगे तो इक्कीस हो जाएगा सात प्रकार से उपासना करनी है और एक अक्षर ज्यादा आएगा इसमें तो बनेगा बाईस बनेगा तो इक्कीस अक्षर के द्वारा तो आदित्य तो वृत्ति को प्राप्त होगा और बाईसवें तो अक्षर के उपासना से उसके पर परमात्मा प्राप्त करेगा एक फल बताना चाहेंगे इसके लिए आएगा अर्था कहो अपने बराबर करने को आत्मसमित कहा मैंने शाम के जो अवैध की उपासना हो रही है उनको बराबर करना इस तरह से उपासना चिंतन करना उन अक्षरों के बराबर दृष्टि से चिंतन करना इत्यादि तात्पर्य कहा इसका तात्पर्य बताते हैं आगे भाष्य में कहा मृत्यु आदित्य आदित्य तक जाने पर मृत्यु के घेरे में आ रहे हैं संसार है वो आदित्य भाव को प्राप्त तो होना भी कुछ काल के बाद आपने फिर वापस होना मृत्यु और आदित्य आदित्य मृत्यु के घेरे गई है मृत्यु से बाहर नहीं गए अहोरात्रा आदि का लेना जगता प्रमाणित करते हैं आदित्य मृत्यु है मारक है क्यों आदित्य का दो भाग होता है अहोरात्रा दिन और रात दिन और रात इस भाग से सबकी आयु समाप्त करने वाला आदित्य है आज ये हो, हो गया कल ये हो गया कल वो हो गया यही बोलते हम सूर्योदय हो गया तो एक दिन चला गया एक दिन हो गया फिर उदय हो गया दो दिन हो गया करते करते आयु पूरी हो जाती है इसलिए आदित्य मारक है मृत्यु है सबका मृत्यु और आदित्य आदित्य मृत्यु है क्यों अहोरात्र अधिक ना अहोरात्र होता है सप्ताह होता है पक्ष होता है मास होता है अयन होता है ऋतु होता है अयन होता है संवत्सर होता है ये गिनती चलती रहती है हम इसी तरह से चलते हैं पहले एक दिन का हो गया बोलते हैं फिर सात दिन का हो गया फिर पंद्रह दिन का हो गया फिर महीना का हो गया ऐसा बोलते हैं फिर दो महीने का हो गया फिर छह महीने का हो गया फिर एक साल का हो गया ये गिनते हम जब गिनते गिनते आई खत्म हो जाती है ये साल होने के बाद फिर दूसरी गिनती होगी शुरू होगी फिर फिर एक साल एक दिन हो गया यही चलेगा फिर तो कहां से गिनती होगी ऐसे करते करते आई खत्म हो जाता है इसलिए आदित्य मृत्यु है क्योंकि तो गिनती जो हो रही है आदित्य के माध्यम से हो रही सूर्य के माध्यम से हो रही गिनती सूर्य उदय होने पर एक दिन हो जाता है यही तो है इस तरह से गिनती होती है मृत्यु और आदित्य ये कहा मृत्यु आदित्य ही मृत्यु है अहोरात्र आदि काले न जगत प्रमापित्रित्व प्र, प्रमा कहा अहोरात्र आदि जो काल विभाग है अहोरात्र बोलते हैं चौबीस घंटे को चौबीस घंटे को एक दिन को बोलेंगे अहोरात्र फिर सप्ताह फिर पक्ष फिर मासह फिर ऋतु फिर अयम फिर संबत्सर बस इस तरह से यही होता है संबत्सर के बाद फिर अहोरात्र में आएंगे फिर पहुंचेंगे संवत्सर में ऐसे चलता रहेगा अहोरात्र आदि का आलोन जगत प्रमापत्रित्वाद कहा अहोरात्र आदि जो काल हैं इस काल के माध्यम से आदित्य क्या करता है संपूर्ण जगत का मारक होता है मरवाने वाला होता है परमापत्रित्व डुमिया हिंसाएं तो ऋजंत प्रयोग है मारने वाला होता है आदित्य तस्य अति तरण आय उस मृत्यु से पार करने के लिए आदित्य मृत्यु से पार होना है आदित्य को प्राप्त होना तो मृत्यु को धैर्य है तस्य अतिकरण आय उस आदित्य की मृत्यु के अतिकरण करने के लिए मैंने मृत्यु से पार होने के लिए एकदम शाम उपासना का उद्देश्य थे आगे के कहे जाने वाले शाम उपासना का उपदेश होता है विधान होता है धुमिया हिंसा हिज किया हिज करने के बाद में इसको आग तो है मीनादी विरोधी दिगाम लिपिचा ऐसे सूत्र है आग तो हो गया माप बन गया पुख का आगम हो गया माप ही धातु बनाए माप ही क्यू बना हिंसा अर्थ नाते हैं मारक है वो मार नी धातु था धा। उसका आप तो हो गया पुकार पुख का आगम आया कर पर आती हरी पिरीक्षण पुख का आगम है तो सूर्य माने आदित्य मृत्यु है क्यों है अहोरात्र आदि के माध्यम से जगत को नाश करने वाला मारने वाला है सबको मारता है एक दिन हो गया एक सप्ताह का हो गया पक्ष का पंद्रह दिन हो गया पक्ष हो गया ऐसे ऐसे बोलते हैं चलते चलते अलग तो हो जाती है इनके माध्यम से सबको समाप्त करने वाला आदित्य मृत्यु है इसलिए उससे अति पार करना मृत्यु से पार करना आदित्य भाव से अलग पहुंचना है इसलिए इधम उपासना उपदे सके इसलिए ये तीन तीन अक्षर का सम्मान करके चल के सात त्रिक हो जाएगा इक्कीस और एक बचेगा वो बाईसवां होगा तो एकस तत्व आदित्य भाव को प्राप्त होना होगा बाईसों अक्षर से परमात्मा को प्राप्त होना होगा ये यहां बोलना चाहिए, ये आगे के लिए कहा जाते हैं अच्छा है। आगे मंत्र है प्रशंसा अथ खुद आत्मसम्मितम अति मृत्यु सप्तमिदम सामोपाशित रिक्षर क्षर अथ खलु आत्मसंत अतिम्यु सप्त सामुपाशीत प्रस्तावतीक्षर सांसा भागकार प्रस्ताव आदि उद्गीत प्रतिहार उपद्रव दिखाती है सात हो जाते हैं तो यहां भी सात सात्विक बनाएंगे अभी कैसे बनाएंगे देख जाते हैं इक्कीस हो जाएंगे एक अक्षर बचेगा बाईसवां होगा अथको आत्मसंहिता शाम या आत्मस से शाम को लेना है अपना बराबर करना या इतने भी कम ज्यादा है अक्षर कहें कहें किंतु उनके बराबर करके चलना एक दृष्टि ऐसी बनानी है आत्मसंहिता शाम आत्मस से शाम को लेना अपने समान अति मृत्यु हु मृत्यु में अतिक्रांत अति मृत्यु या अभे भाव समाज से अति मृत्यु है इसलिए आगे विसर्ग आदि कुछ नहीं है न पोषक लिंगा अति मृत्यु सप्त बिंब सांग उपासिता मृत्यु को अतिक्रमण करने वाला जो सात प्रकार की साम है उसको उपासना करे बराबर दृष्टि करे जैसे देखो हिंकार इति हिंकार शब्द में तीन अक्षर है अक्षर गिनते समय में हल को नहीं गिनते केवल अज गिनते है वर्ण गिनते समय में अज भी होता है हल भी तीन अक्ष दिखाई दे रहा है हिंकार इकार है आकार है अकार है तो ती में तीन अक्षर वाला है और प्रस्ताव यदि त्रक्षर प्रस्ताव में तीन अक्षर है तीन अक्ष है यहां भी तो तत्सम ये दोनों बराबर हो गए तुल्यता है दोनों में ये दोनों में तुल्यता है तो यहां दो भक्ति हो गई एक तो हिंकार भक्ति एक प्रस्ताव भक्ति दो हो गए। अधा कलु अधा कलु का इसके पश्चात आदित्य मृत्यु विषय शाम संत स्वय्यतया मित परल्यतया वित अति मृत्यु मृत्युअय हेतुवादताया आदित्य रूपी जो मृत्यु हो मृत्यु को विषय करने वाला जो साम है भृत्य। आदित्य आदित्य वृत्ति विषय आदित्य रूपी जो मृत्यु है उसको विषय करने वाले जो शामों का रहा है उसका आत्मसमितम वो उस साम के बराबर अक्षरों का अक्षर होगा बराबर स्व अवय तुल्यता है अपने अवय के समान अपने अवय में जितने अक्षर है दूसरे के अवय में उतने अक्षर नितम मान परमार्थ तुल्यता है मापा गया जो होगा मात्म पुल्य तया हुआ अथवा अच्छा परमात्म पुल्य रूप से संविधम बराबर किया हुआ अति मृत्यु मृत्यु अत्यश हेतु परमात्म रूप से जो देखेंगे अंतिम अक्षर में तो उससे क्या होगा मृत्यु का पार करने का साधन बन जाएगा इसलिए यथा प्रथम अध्याय जैसे प्रथम अध्याय में कहा था उद्गीत भक्ति राम अक्षराणी उदगी इसकी भी उपासना की थी एक एक अवय का उद गी था ऐसा था ऐसा थी थम इत्यादि करके कहा था जैसे प्रथम अध्याय में उद्गीत भक्ति नामाक्षर उदी जो भक्ति है साम के उसके नाम के एक एक अक्षर की उपासना बताई थी उठाने वहां उपास्य, उपास्य रूप से कहा गया था प्रथम अध्याय में तथा यह भी उस अवय का बराबर करके चल रहा है तथा साम भक्ति राम नाम। नाम। नाम। नाम यह सामना सप्त भक्तिराम नाम मान ये जो साप के सात प्रकार के भाग हैं अहंकार प्रस्ताव आदि उद्गीत उपद्रव और निधन ये जो सात हैं तो यहाँ भी उद्गीत भक्ति नामाक्षर आस तथा यह सामना सामना सप्त भक्ति नामाक्षर सात प्रकार के भाग विभाजन हैं उनके अवयव है का उनके नाम हैं एक एक नाम है अहंकार आदि नाम है उनके जो अक्षर है उनको गिनना है अहंकार आदि में जो अक्षर है उनको गिनना है समाहते समहरण करके, करके त्रिविश्रितया त्रिविश तीन तीन के द्वारा समान करके चलना समतया साम सामान हो जाए तीन तीन के द्वारा बराबर होते हैं इसलिए हम साम आ जाएगा साम हो जाएगा पर साम की परिकल्पना करके उपावन उच्य से उपास विषयों तदुपासन मृत्युगोचर अक्षर संख्या सामान्य उसके उपासना तो मृत्यु को विषय करने, तो करने वाले जो एक ही अक्षर होते हैं आदित्य को प्राप्त कराने वाले तब उपासन ना मृत्यु गोचर अक्षर संख्या सामान्य मृत्यु को विषय करने वाला जो अक्षर के सादृश्य के द्वारा तब मृत्यु प्राप्त है उस मृत्यु मानी आदित्य को प्राप्त करके तब अतिरिक्त अक्षर है ना के करने के बाद में जो एक बचेगा अंतिम अतिरिक्त अक्षर द्वारा तस् आदित्य मृत्यु हो जो आदित्य रूप मृत्यु है उससे अतिक्रमण आया उस मृत्यु को अतिक्रमण करने के लिए एवं संक्रमण कल्पने के उसके आगे एक अक्षर द्वारा उसके लिए आगे जाने को करने जा, संक्रमण के लिए कल्पना करनी आया अति मृत्यु शब्दविदम सामुपासीता जो मृत्यु को पार करने वाले को अति मृत्यु बोलते हैं वो सात प्रकार की शांति उपासना करे मृत्युम अतिक्रांतम अतिक्रांतमति अतिक्रांतम अतिरिक्त अक्षर संख्यया अति मृत्यु शाम या अति मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है ना अतिक्रांतम hmm. अति ऐसा अव्य भाव समास है मृत्यु को अतिक्रम करने वाले को अति कहा जाता है मृत्युम अतिक्रांतम जो मृत्यु को अतिक्रम करने वाला अक्षर है साम है उसको अति बोला होगा मृत्युम अतिक्रांतम अतिरिक्त अक्षर हम जो तीन तीन त्रिक करने के बाद में एक जो बचेगा अतिरिक्त अक्षर बचेगा संख्या या मृत्यु संख्या में जो बचेगा वो अति होगा शाम को कहा तस् प्रथम भक्ति नाम हिंकार वो साम के प्रथम जो भाग होगा एक अवय प्रथम सात अवयव में एक अवयव होता है वो प्रथम भक्ति के अक्षर होता है हिंकार या तीन अक्षर है त्रिंकार इसमें तीन अक्षर है भक्ति नाम तीन अक्षर वाला भाग वाला नाम है ये प्रस्ताव स्त्र अक्षर एवं नाम प्रस्ताव भक्ति है साम के उसमें भी तीन ही अक्षर है तत्पूर्वेरा समम तो ये दोनों में बराबर है प्रस्ताव का इंकार के साथ में समता है दोनों पर तीन तीन अक्षर वाले हैं ये कहारम इत्य अपेक्षितम निक्षिपति अनंतरम वाक्य का जो कुछ अथ खलू अनंतरम कहा था उसके लिए अपेक्षित वाक्य को निक्षि करते हैं क्या है अपेक्षित वाक्य का आदित्य इत्यादि कहा आदित्य मृत्यु विषय शाम उपासन से आत्मसम्मतम स्वावय तुल्यता मितम परुलत इत्यादि कहा ठीक है स्व साम शाम उचते स्वावय में जो भाष्य में आया स्व अवय स्व शब्द से किसको लेना आत्म शब्द का अवध स्वावैव बोल दिया तो आत्मा माने आत्मा ने क्या लेना है शाम का अवयव लेना है तो स्वशब्द से शाम को लेना स्व शब्देना शाम उच्यते स्वावय शब्द में जो स्वशब्द है शाम को वो शाम का अवयव क्या है सात भाग में है ये तो हिंकारालय हिंकार प्रस्ताव आदि आदि है।, है। तन नाम उनके नाम का जो अक्षर है हिंकार एक नाम है शाम का एक नाम उसके अक्षर हैं ते तन नामाक्षरा तृप्तर नाम त्रिपेयर तुल्य तीन दिन करके समान करके मितम ज्ञातम शाम जाना हुआ ये कहा यथा परमात्मा अवगम हो मृत्युर्मोक्षण हेतु यहां पर परमात्मा का ज्ञान ही मृत्यु से पार होने के साधन है जिस प्रकार परमात्मा का ज्ञान अवगम ज्ञान परमात्मा को जानना मृत्यु मोक्षण का हेतु होता है मृत्यु से पार होने का साधन होता है तथा इधम इदा, उपासना होती ये उपासना भी उसी प्रकार है तथा इदम उपासना अर्थात रहा परमात्मा इत्यादि कहा उसके लिए कहा परमात्मा तुल्यता या था परमात्मा के साथ परमात्मा एक है तो इसको भी एक करके एक एक, एक अक्षर से उपासना करना है बराबर करना है कहा ठीक है अत्र उपासन विवक्षित यहां पर किस प्रकार की उपासना विवक्षित है ये प्रश्न हुआ यदि अपेक्षायाम ऐसे जिज्ञासा होने पर सदृष्टम उत्तर दृष्टांत के बताते हैं यथा कहा यथा प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय बताया हुआ क्या उदगित भक्ति नामाक्षराणी उदगित भक्ति के नाम एक एक नाम के अक्षर की उपासना की थी वहां था इसी प्रकार यहां कहा यह था। उदगीत था, उदगित भक्ति नाम नाम तत्राणी उदगी शब्द का अर्थात उदगित भक्ति शाम का एक अवय होता है उसके नाम माने तद अक्षराणी उसके अक्षर की उपासना होता है साम और नाम रूपी अक्षरों में सामत् तो आया एक अध्याय करना हैदुपासनम तेजा अक्षराण आतिथ्य दृष्टि उपासना है तदुपासनम आया है उसका अर्थ है आतिथ्य दृष्टि से उन साम की उपासना करनी है तदुपासन इत्या है वृत्गोचरा अक्षरस्यांशतिलक्षण मृत्यु को विषय करने वाले जो अक्षर की संख्या होंगे तीन तीन करके चलेंगे इक्कीस होंगे एक विंशति लक्षण संख्या अतिरिक्त है अनेकु अक्षरेशमान्य तेषु अक्षरेश् आदित्य दृष्टा मृत्यु आदित्य तो सा जो अतिक्रम वाली छा है उसके साथ अस्थि एका अनेके अनेक अनेके शु अक्षरेषु तत्सामान्य अनेक अक्षरों में एक अक्षर है सभी में अनेक जहां होता है एक होता ही है होने से तत्सामान्य वही एकत्र सामान्य के द्वारा तेसु अक्षरेश शुआ आतिथ्य दृष्टि मृत्यु आदित्य करता माने आतिथ्य दृष्टि क्या मृत्यु दृष्टि मृत्यु की उपासना मृत्यु दृष्टि से उस परमात्मा की उपासना कहा अतिक्रमणार तत्साधन उपासनाशेष है उस आदित्य को अतिक्रमण करने का साधन क्या है उपासना उस अंतिम वर्ण की एक अक्षर की उपासना है वो होगी अति मृत्यु मृत्यु अत्य हेतुत्वाद अति मृत्यु को कहा परमात्म उपासना को मृत्यु का पार होने के साधन अधिकरण अतिक्रमण के साधन है वो उत्तर प्रश्न है मृत्यु इत्यादि कहा था भाष्य में मृत्यु अतिक्रांतम अति... अतिरिक्त अक्षर संख्या मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है अतिरिक्त तो जो बचा हुआ एक अक्षर संख्या के द्वारा कहा अति मृत्यु शाम इसलिए वो शाम को है नाक्षराणी कथ्यंत ऐसा कहाना चाहिए एक बार जो मंत्र है तसे प्रथम भक्ति नामक्षराणी यहाँ कथ्यंते ये शेष लगाना होगा नाक्षराणी एक शेष अक्षमता तो प्रस्ताव हिंकार और प्रस्ताव में समता आगे तो अब आगे बढ़ते हैं आदि मंत्र है आदिरी द्व्यक्षरम प्रतिहार चतुरक्षरम तम तत्सम आदि चतुरक्षर तथा इम तत्सम तथे आदि इति जो आदि शब्द है उसमें दो अक्षर है आ और इ दो अक्षर है और प्रतिहार्षर चार अक्षर वाला है प्रतिहार किंतु वो प्रतिहार से एक को निकालना आदि में ला के जोड़ देना वो भी तीन तीन अक्षर हो जाएगा आदि रीति द्व्यक्षरम प्रतिहार है कि चतुराक्षर चार अक्षर वाला है तथा उस चार अक्षर से यह एकम ए, यहां एक लाना आदि में लाना तत्सम तीन तीन हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ऐसा बराबर करना है एक कहा आदि रिथि द्व्यक्षरम आदि में दो अक्षर है आकार अधिकार सब तक संख्या पूर्ण है ओमकार आदि उच्च सात प्रकार के साम के संख्या पूर्ति में ओमकार को आदि शब्द से कहा जाता है ओमकार है आदि शब्द से कहा जाता है प्रतिहार है चतुराक्षरम प्रतिहार शब्द में चार अक्षर है तथा यह एकम अक्षरम है। वहां से एक अक्षर निकाल करके तो प्रतिहार से निकाल करके आदि आदि आद्य अक्षरयो प्रतीक्षित जैसे पहले वाला अक्षर में प्रक्षेप कर दिया जाता है आदि में आदि में ला करके आदि अक्षरयोह प्रक्षिप्त थे आदि अक्षरों में ला करके प्रक्षेप कर दिया जाता है तेरह तत्सम एवं भवती वो भी बराबर हो जाता है ये आता है ठीक है हमें कहते हैं आदि आदिभक्ति नाम अक्षरवे क्या होता है आध्यक्षरय क्या आदिभक्ति नामक जो शाम है उसमें ला के दिया जाता है प्रत्यार से एक अक्षर लाते तीन तीन हो जाए गोभी तो चार भाग हो भागो ग सांपेगा प्रस्ताव आदि प्रतिहार आगे उपद्रवयति उपद्रवती चतरक्षरमिस्त्रिम बवती अक्षरमतिशिष्यक्षरम तत्सम उदीठतीक्षर उपद्रवती चुक्षर त्रिभी त्रिभी सामम भ अक्षरम अतिशिष्यक्षरम तत्सम उदगीत त्र्यक्षर उद्गीत में तीन अक्षर है उदगीत उकार इका अकार तीन है और उपद्रव इध चतुराक्षरम जो उपद्रव है वह चार अक्षर है वो चार अक्षर वाला है त्रिभी त्रिभी उपद्रव को एक छोड़ना बाकी तीन तीन हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे उदगीता में तीन है उपद्रव पे एक छोड़ देना तो वहां भी तीन ही हो जाएगा बराबर। त्रिभी त्रिभी तीन तीन करके बराबर हो जाएगी भगवती बराबर हो गया अब अक्षरम अतिशि से एक अक्षर बच जाएगा विष्णु एक अक्षर बचेगा तो कहते त्रक्षरम उसको भी तीन ही अक्षर माना जाता है ये एक बचा हुआ है संख्या पूर्ति के लिए तत् समान भी समान हो गया ये भी एक अक्षर भी तीन मान करके समान हो जाएगा उपासना के लिए ऐसा कहा आते उदगीत है थी त्रिअक्षरम उपद्रव है चतु अक्षरम उदगित शब्द में तीन अक्षर है और उपद्रव में चार अक्षर है त्रिवी त्रिवी समन तीन तीन बराबर हो गया क्योंकि तो उपद्रव में एक बचा हुआ है भगवती अक्षरम अतिशिष्य थे अतिरिक्त एक अक्षर बच जाएगा वहां उपद्रव वो क्या करेंगे तेरह बैषम्य प्राप्ति इसे विषमता भांगी तीन तीन हो गए सारे और या एक अक्षर रह गया विषमता होने पर सामने समत्त करना या सामने समता करके उपासना करना है समत्त करने के लिए कहा तब एकम अपी सब अक्षरम त्रक्षर में होती समान करना है उपासना इसे एक अक्षर होता हुआ तीन अक्षर माना जाएगा उसको अर्थात तत् समय भी, भी बराबर हो गया आगे इसको तीन अक्षर करके लिया है आगे निधन में तीन सात तीन अक्षर बोलते हैं मंत्र मंत्री निधनमि त्रक्षर सत्समी हवाएता अक्षरा निधन मिदी त्रक्षर सत्समी हवाएता द्वांशति अक्षरा में अक्षर है निधान में तीन अक्षर है इकार है अकार है अकार है तीन अक्षर है तब सम्बन्ध होते तो पूर्व से बराबर हो गया समान हो गया वो तान हवा ये तान ये मिल करके कितने हो गए कहते हैं बाईस अक्षर द्वा विंशति वैसे 24 हो रहा है, वही एक अक्षर को मानेंगे तो चौबीस हो जाते हैं चंद्रिया बाईस अक्षर बोल रहे कैसे बोल रहे हैं देखेंगे द्वा विंशति अक्षराणी कहा बाईस अक्षर होगा ये कहा निधन विधि त्रक्षरण निधन सम्दक तीन अक्षर वाला है तब समय जो होते बराबर हो गया होता तो एवं त्रक्षर समतया सामत्व सम्पादय तीन अक्षर की समता सब में आ गई इंकार से लेकर के निधन तक तीन अक्षर की समता सब में होने से सामत्व सम्पादय सम होने से साम कहा जाता है सामत्व की तो संपादन करके यथा प्राप्त एवं अक्षराणी पर जैसे प्राप्त है वैसे किला जाता है बाईस अक्षर बनाने के लिए वो जो एक को तीन बनाया वो नहीं लेंगे एक को एक ही मानेंगे यहां संख्या गिनते समय में यद्य भी उपासना के समय में एक ही जो उपद्रव्य में चार था उसमें से एक को तीन माना हुआ है वो मानेंगे तो चौबीस हो जाएंगे चौबीस होना चाहिए किंतु उसको एक ही गिनते में रखेंगे उपासना में तीन मानेंगे गीते के समय में एक ही मानेंगे उसके तब बाईस होता है एक अक्षतान ये अक्षर जीतते अक्षर प्राप्त है तो सात है सात में से बाकी मिला जुला करके उपत्र पे बचा हुआ एक अक्षर है तो सात यहां इक्कीस और एक बचा हुआ बाईस ही तो होता है सब मिल करके, किंतु उपासना काल में कहा था उसको भी तीन अक्षर मानना बोला था संख्या पूर्ति के लिए किंतु तो अब यहां गिनते समय में इक्कीस अक्षर बाईस अक्षर है प्राप्तान ये अक्षरों संख्या कहा यथा प्राप्त जो अक्षर है उसी के गिने जाते हैं सप्तक्ति तो नाम अक्षराणी इस प्रकार जो सात भक्ति शाम है उनके अक्षर नामाक्षराणी नाम, अक्षरानी नाम अक्षर द्वाईस हो जाते हैं की कहते हैं ननो यथोक् चतुर्विशति अक्षराणी आपने जिस स्थिति में बताई है उपद्रव के एक अक्षर को भी तीन अक्षर माना आपने उदगीत में तीन है उपद्रव में चार है तीन तीन बराबर एक जो बचा वो भी तीन है बोला था आपने संख्या पूर्ति के लिए इस तरह से गिनने से तो चौबीस होना चाहिए नौ, ये शंका है दोनों यथोक् चौथर है जिस प्रकार आपने कल्पना की है या चौबीस अक्षर होने चाहिए तो तब कथम तहानी हवा यह तहानी द्वा थी फिर ये मंत्र में कैसे बोल दिया तो बिला करके बाईस अक्षर हो गया कैसे बोला ये शंका इसको उत्तर देता एवं इत्यादि कहा एवं त्रक्षर समतया सामत्व सम्पाद्य तीन तीन अक्षर को लेकर के एक को भी तीन करके उसको भी साम बताया जो एक अक्षर बचा हुआ था सामतों के संपादन करके और यथा प्राप्त अन्य अक्षरणी संख्या है। और बाकी जो गिनते समय में यथा प्राप्त अक्षर बाई अक्षर है वो उसी गिना जाता है आगे मंत्र है एकविक्ष सत्य आदित्यं आदित्यम् आपनोति एकविक्ष सत्य आदित्यं एकविक्षो वायितो असो आदित्यो एकरिञ्जो वाविन्छेन परम आदित्याज्यते वाविन्छेन परम तन्नाकं तद् विशोतम तन्नाकं तद् विशोतम एकविक्ष सत्य आदित्यं आदित्यम् आपनोति एकविक्षो वायितो असो आदित्यो एकरिञ्जो वाविन्छेन पर परमादित्याम तद्विशोकम एक आदित्य भाव ये इक्कीस अक्षर के द्वारा आदित्य को प्राप्त करेगा आदित्य भाव को प्राप्त करेगा कहा क्यों एक वही इतो असो आदित्य ऐसा स्मृति बोल रही है यहां से आदित्य जो दिखता है एकसवा होता है आदित्य संख्या में एक विंशोवा, एक किसुवा है वो एक विंशो वो तो असो आदित्य का एक किसमा आदित्य है यहां से अस्मात्गा श्लोक से माने यहां से यहां से एक है आदित्य असो आदित्य और द्वांशेन परम आदित्य जय आदित्य परम जाये थी तो जो बाईसवां अक्षर होगा उसे आदित्य से जो पर है मृत्यु से पर है जो परमात्मा है उसको प्राप्त करता है तन्नाकम तद वि सुख जो पद आदित्य से पर्व वाला जो प्राप्त करता है वो सुख रूप है वो अकम सुखम न अकम नकम ना हो जाएगा ना दुख को कहेंगे नकम नकम नकम ऐसा हो जाएगा न अकम न नकम न अकम नयाकम ऐसा हो जाएगा कम सुखम न कम अकम कम माने सुख और न कम अकम दुख को कहेंगे अकम और न ना अकम नाकम दो बार नहीं करके तो पूर्व आ जाएगा सुख बलवान हो जाएगा तद नाकम कहा वही सुख रूप है या आदित्य पर्वला जितना वो सुख होता है तद कम वहां जाने के बाद सुख नहीं होता आत्मभाव में प्राप्त तो होने के बाद सुख नहीं होता जब शरीर भाव में जब तक है तब तक सुख के घेरे में है आत्मभाव में गया तो फिर दुख सुसुप्ति उसके लिए दृष्टांत है सुसुप्ति में दुख नहीं होता क्योंकि शरीर भाव में नहीं है वहां शरीर भाव में है तो दुख ही रहेगा कुछ ना कुछ परेशानी या तो आध्यात्मिक होगा या आदिभतिक होगा या आधिवेदिक होगा किसी ना किसी परिस्थिति में जी रहा होगा वो शरीर भाव में जब तक तो होगा जागृत स्वप्नों में कष्ट नहीं होता है वो में नहीं होता वो तक दृष्टान्त है उसे भी ऊपर की अवस्था है आत्मभाव भास्कर तत्र एक विंशति अक्षर संख्या आदित्य मापण जी कहा इसमें जो 22 अक्षर जो हो रखे हैं साम के क्यों अहंकार प्रस्ताव उद्गी ऐसा भी मिला करके आदि सब प्रतिहार उदगी उपद्रव निदान ये सब मिला करके 22 अक्षर हो रखे हैं उनमें से तत्र एक विंशति अक्षर संख्या आदित्य मापण जी जो अक्षर की संख्या है कुल मिलकर के बाईस आए इक्कीस के द्वारा क्या होगा आदित्यम आपनोति मृत्युम आदित्यम मृत्युम आप नौती आदित्य रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है साधक तो मारक है आदित्य ही सबका मारक है और आत्रातिक रात, रात सबको नाश कर देता है ये अस्मात एक विंश तो अस्मात लोकाहत अशो आदित्य संख्या इस लोक से जब गिनते हैं तो जो आदित्य होता है इक्कीसवा होता है कैसे होता है तो कहते हैं देखो कैसे गिनना द्वादश मास बारह महीना द्वार समाशा वह आदित्य के माध्यम से बनना है सब महीना जो होता है आदित्य के माध्यम से ही है द्वादास पंच ऋतभ पांच ऋतु मानी छह ऋतु होते हैं वैसे किंतु तो? हेमंत और शिशिर को एक करके बोला है पंच ऋतव बारह पांच सत्र हो गया आपके त्रय तो इमेल होगा भूर्भुवश हो तीन लोग ये मिलाएंगे ठीक है तो बन जाएगा आपका सत्र और तीन असो आदित्य एक विकस अच्छा और वो जो आदित्य होगा एक ही होगा माने बारह महीना पांच ऋतु ये तीन लोग मिलाकर के बीस हो जाते हैं और वो जो आदित्य है एक ही है एक ये कहा द्वादश मास पंच ऋतव त्रय कहा बीस हो गए और असो अच्छा आदित्य एक, एक विकसाह और वो जो आदित्य है वो एक ही सुन ऐसा कहा ऐसा स्तृति है कहीं अतिशिष्टेरा जो एक बचा हुआ होता है शाम के जो अक्षर कहते हैं तो बाईस होते हैं यहाँ अतिशिष्टे ना जो बचा हुआ है उसके द्वारा द्वाविंशे अक्षर जो बाईस अक्षर है उसके द्वारा परम उसके पर को जीतता है आदित्य से पर जो होगा परम मृत्यो परम मृत्यु से पर वृत्ति आदित्य है उससे पर मृत्यो आदित्य परम जयति कहा आदित्य से पर जो है उसको जीतता है माने जायती माना आप में भी प्राप्त करता है आदित्य से जो पर होगा वृत्ति से पर वाले को वृत्ति से पर परमात्मा होता है उसे प्राप्त करता है यद तद आदित्या परम कि प्रश्न होता है जो आदित्य से पर क्या है वो आदित्य से पर क्या मिलेगा प्रश्न आया तब तो उत्तर देते हैं नाकम वो नाक है वहां पर सुखरूप है आदित्य से पर सुखरूप होता है नाकम कम यदि सुखम नाकम बना ले पहले कम दो बार न करेंगे तो नाकम बनेगा कम सुखम सुख शुक को कम कहते हैं नाकम अकम नए स्वास्थ्य कहते दुख को कहेंगे अकम ऐसा ना अकम नाकम अवश्य सुख होगा उसको कहेंगे नाकम नाकम का अर्थ करते हैं कम यदि सुखम तस्य प्रतिषेध हो अकम जो आ, का, का, कम का प्रतिषेध करने वाला अकम हो जाएगा न लगाने वाला तन्न न भवती अकम न भवती तत्माने अकम न भवती इति नाक तो। कम एवर्थ नाकम का अर्थ कम ही रहे आए जहां सुखी है कम एव इस तथा कम एव जैसे घटा घटा भाव का अभाव कहेंगे तो क्या सिद्ध तो होगा घट एव घट का अभाव का अभाव हां वहां घट का अभाव उस अभाव का यहां अभाव घट रूप होगा वो दो बार न करेगा प्रकृति को प्रकृति को पता, पता है ऐसा होता है यहां भी ऐसे कम से शुरू किया है कम माने सुखम न कम अकम अकम माने दुख हो जाएगा न ना अकम नाकम कम में एव इत इस सुखी है सुखरूपी है वो ऐसा मृत्यु विषय पर दुख से जो दुख होता है मृत्यु मृत्यु का विषय होता है आदित्य का विषय में जब तक आदित्य के घेरे में है तब तक दुख होता है विशोकमच हाँ। और शोक रहित भी अवस्थान आत्म प्राप्ति विशोकम च वो जो स्थान है आत्मा आत्मा है वो नाकम कैसा है विशोकमच शोक रहित भी है माना विगत शोकम मानस दुख रहित विद्यार्थ मानसिक चिंता सी रहित अवस्थान था मन की चिंता भी नहीं है शारीरिक कष्ट भी नहीं है मानसिक चिंता भी नहीं है ये बात। तब आप उस बाईसवां जो अक्षर होगा उसे उस स्थान को प्राप्त करता है माने आदित्य से पर जो स्थान है आत्मभाव है उसको प्राप्त करता ही जाता है ठीक है आदित्य से अस्माद लोकात एक विश्व तत्व स्वतंत्र सुर्तं, प्रमाणित आदित्य इस्लोक से इक्कीसवां होने में यहां तो कहा नहीं है एक विंशो आदित्य बोल दिया इतने बोल दिया है एक और, भाई ये तो आदित्य कैसे होता है यहां से एक अन्य श्रुति है कहा इसको सिद्ध करने वाली आदित्यस्य से अस्मादलोकात एक विंशत्व श्रुत्यन्तरम प्रमाणित कहा आदित्य को इस श्लोक से एक होने में अन्य श्रुति को प्रमाणित करते हैं क्या करते हैं कई श्रुति है द्वादशवास पंच ऋतव त्रय हिमे लोक असो आदित्य एक विंश श्रुति है अलग ऋतु तो पंच ऋतभ कैसे होगा षड़ ऋतभ बोलना चाहिए ऋतु तो छह होते हैं तो कैसे पांच ऋतु बोला तो कहते हैं हेम शिशिर एकीकृत पंचर दवा एक उत्तर पंच ऋतु क्यों कहा हेमा और शिशिर को एक करके कहा जैसे त्रयोवेदा बोलते हैं वेद चार होते हैं किन्तु बोल दिया जाता है त्रयोवेदा तो क्या करते कर हैं वहां अथर्व को ऋगवेद के अंतर्भूत कर हैं तीन वेद हो जाता है इसका इसी प्रकार ऋतु छह होते हैं किन्तु तो पंच ऋतु जहां बोलते हैं वहां पर हेमंत और शिशिर को एक करके रखते हैं इसलिए पंचरित पर बोला आदित्य से अहोरात्रा आप जहां पवन मृत्यु है तुम तो हम अश्विन लोक के दृश्य थे इस्लोक में देखा पड़ता है मारक आदित्य ही है कह अहोरात्र के द्वारा बार बार एक दिन एक दिन अहोरात्र हो फिर दूसरे दिन अहोरात्र होता है, यही है प्रतिदिन यही आदित्य से अहोरात्र आदित्य में अहोरात्र के माध्यम से जो आदित्य है सूर्य है वह पवन को ने प्रतिदिन आना जाना उसका अहोरात्र बनाता रहता है वह आदित्य इसलिए मृत्यु हेतु तो तम अश्विन लो के दृश्य मृत्यु का कारण दिखाई पड़ता है आदित्य मारक वही है अहोरात्र करते करते हमारी आयु समाप्त हो जाती है तो अहोरात्र बनाने वाला आदित्य की काम है अहोरात्र आदित्य के माध्यम से होता है इसलिए मारक है आदित्य का तब अयम लोगों मृत्यु विषय विषयत्वाद ये जो ये लोग है मृत्यु का विषय है मृत्यु विषय तो आदित्य का विषय मृत्यु का विषय दुखात्मक ये लोग दुख रूप है मरने से सब डरते हैं नाम लेने से भी डरते हैं किसी को बोल दे तुम्हारे घर में आज काल आए यवराज आए बोले हमारे घर में तुम्हारे घर में आएगा बोल देते हैं बोले डर है सबको से डर है मरना भी पड़ेगा डरने से काम नहीं चलेगा मरना पड़ेगा क्यों मरने के लिए काम कर चुके शरीर ले चुके मृत्यु और मृत्युर्भेश के यम अजातम नव गृहणति कुरु यत्न अजमहनी अच्छा। एक व्यक्ति डर रहा था मृत्यु से एक महात्मा जी ने कहा अरे मूर्ख मृत्यु से क्यों डरता है तू मृत्युर्भेश हे मूढ़ मृत्यु से क्यों डरता है भीतम मुंशती किम यमा जो डरने वाले को मृत्यु छोड़ देता है क्या ये डर रहा है इसको छोड़ दो बोलेगा काल में भीतम किम यमा मुंशती क्या उसको त्याग देता है छोड़ता है नहीं छोड़ता मृत्यु और विभेश की मूढ़ात भीतम मुंशती कि यमा क्या उसको छोड़ता है क्या मृत्यु हाँ एक व्यक्ति को मृत्यु छोड़ देता है अजातम नहीं जो पैदा नहीं होता उसको मृत्यु छूता नहीं अजातम नैव घृणा थी तो पैदा नहीं होगा उसको मृत्यु छूता नहीं है और पैदा होने वाले को छोड़ता नहीं है यह है तो अजातम नैव घृणा थी पूर्वी अपनम अजन्मा अगर तुम्हें मृत्यु से डर है आगे के लिए ये काम करो अजन्मा होने की प्रयत्न करो यदि तो अजन्मा हो जाओगे तो मृत्यु छूएगा अगर जन्म लेना है तो मृत्यु छोड़ेगा नहीं बात यह है तो अब बाहर तो मृत्यु होनी होनी है क्यों शरीर ले चुके हैं जब वो खली में सिर लिया तो वो समझ सकते अब तो पड़ चुका है जो कुछ होना हो गया है आगे के लिए होशियार होना ये बात है अच्छा मृत्यु विषय दुखात्मक तदा भावान परम्भ लोग का सुखात्मक मृत्यु का विषय होने से ये दुख ये लोग जो है अयम लोग का दुखात्मक दुख रूप है ये मरना अभाव मृत्यु का अभाव होने से ब्रह्म लोक सुखात्मक जो लोका, ब्रह्म, लोका। ब्रह्म लोक ब्रह्मलोका ब्रह्म लोक माने ब्रह्म का लोक नहीं ब्रह्म ब्रह्मलोक ब्रह्मरूप जो लोक है वो सुख रूप है माने तुरीय अवस्था में जो आके बैठेंगे तो उस अवस्था में कोई मारक नहीं हो सकता सुखात्मक महत्व मृत्यु विषयत्वाद इत्यादि कहा था मृत्यु विषयत्वाद दुख दुख जो होता है मृत्यु का विषय करता है शोकम च विगत शोकम जा, मानस सुख से भी रहित भी होता है मन ही नहीं है वहां जो आत्मभाव में पहुंचेगा तो मन भी नहीं होता फिर मानस दुख भी नहीं है मन पीछे हो जाता है मानस दुख से भी रहित हो जाता है यहां जा परोक माने आत्मलोक ये स्थिति है तो इस उपासना का फल बता दे आगे <गी> जय... जया जया जयो सिया जोदं विद्वान्मसंहम अतिम्यु सब्तम सामोपास्ते सामोपास्ते आहदी जय परोह ये जो भवतीद विद्वान्त्मसमित अतिमृत्युम सप्तम सामोपास्ते इस प्रकार से तीन दिन अक्षर के माध्यम से जब करेगा तो और अंतिम में एक अक्षर के द्वारा परमात्म प्राप्त करेगा तो क्या होगा आपनोतिहा आदित्य से जवाब आदित्य को लोग को विजय जी करेगा जीतेगा एक फल होगा दूसरा परोह अश्य आदित्य जया जय एक उत्कृष्ट जय और दूसरा जय भी हो जाता है इसको एक अक्षर के द्वारा इस आदित्य जया, जयात आदित्य जय से परो जय एक विशेष जय होता है क्या लोक प्राप्ति जय हो जाएगा यह एक विद्वान इस प्रकार जो विद्वान होगा उपासक आत्मसमितम अति मृत्यु सप्त एकदम सामोपास्य ये पुराने पुस्तकों में आत्मसम्भित मृत्यु लिखा है अति पाठ छोटा हुआ है आपका आत्मसम्भित अति मृत्यु सप्त एकदम शामोपास्य सप्तम सामोपास्य एक एक करके अवय बराबर करके जो तो साम शाम के अवय बराबर करना आत्मसम्भित हुआ ऐसे साम को उपासना करता है तो मृत्यु को अति प्रव करेगा एक कहा में कहते हैं पूर्वोत्तरे पूर्वे उत्तरे से पुनोत्तर पूर्व में बताए हुआ आगे फिर क्या बताना है पुनरूपी की शंका करके कहा वास्तव में कहते हैं उक्त से पींडित अर्थ मारा एक तो होता है सारांश बताना है संक्षेप करना है एक होता है विस्तार से पूर्व में एक एक करके बताया था अवयव करके बताया और पिंडित धानी करके बताते एक समस्ती करके बोलते हैं पूर्व में एक अवैध विभाग से बताया था फल यही होगा सब पिंडित करके एकीकृत करके बोलते हैं कहते हैं उपत्य पर पूर्व में कहा हुआ ही है उसको पींडितार्थ मैंने पिंडित मैं करना घनीभूत करना एकत्रित करना आराम से बताना इसके लिए कहा एक विंशति संख्या आदित्य से जय प्राप्त होती इक्कीस संख्या की उपासना के द्वारा आदित्य को जय प्राप्त करेगा विजय प्राप्त कर जाएगा और परोह अश्य एवं विदा आदित्य जयाद मृत्यु को गोचरा परोजयोग और परोही अस्य एवं विधा कहा था आदित्य जय से मृत्यु को गोचर था तो उसे भी परजय होगा एक द्वा विंशद तो अक्षर संख्या जो बाईस अक्षर की संख्या से उस आप आत्मभाव में पहुंचेगा यह विद्वान इत्यादि विदार्थवे तो बार बार कहा हुआ है तस्य तस्व तो यथोत्तम तो फल उसको ये फल होगा दीर अभ्यास साप्तविद्या समाप्ति अर्थात कहा दो बार कहा जो साप्तविद शाम की उपासना चल रही थी उसकी समाप्ति के लिए आगे फिर पंचविद के आएगा ठीक कहा व्याख्यात ग्रंथ से, से समुदाय अर्थ संक्षिप्त यहाँ पर पिंडित अर्थ का अर्थ होता है जो व्याख्या की हुई है उसी का ही समुदाय अर्थ लेना है एक तो अवयव से अर्थ लिया गया अभी समुदाय से शक्ति से अर्थ लेना है चाराश बतलाना इसलिए संक्षिप्त बुद्धि सौकर्य अर्थम अनंतर ग्रंथ बुद्धि के सुखरता के पहले विस्तार से कहा पता ने क्या कहा एक संक्षिप्त बोलते हैं भाई यह है चाराश यह कहा बुद्धि के सु करता है इसमें सरल होता है बुद्धि के लिए समझने में इसलिए कहा जाता है तन्न तंग पुरुपरूपति नहीं आएगा जयम अनु परिजयो इति संबंध जय के पश्चात फिर जय होता है पहले आदित्य जय करेगा उसके पश्चात आपको लोग प्राप्त करता है उजय होता है जयम अनु परवती जय के पश्चात अनु या पश्चात अर्थ है कहा संबंध ऐसे करने का शिप्पणी में कहते हैं एक आदिजयादा पंचमी न हेत्थ हेतु में पंचमी नहीं है आदित्यजया जो पंचमी है हेतु में न किमी दिव्य पंचमी ये आशय क अनु कहा मे द्वितीया के अर्थ में पंचमी है उपात्म वाक्यम व्यापुर गृहत्क्य था और वही अश आदित्यत जयो भवती कहा उसकी व्याख्या करते हैं एवं विद इत्यादि का एवं विध आदित्य जयात मृत्यु गोचरात परो इस प्रकार जानने वाले के लिए उपासक के लिए आदित्य के बाद मृत्यु को विषय करने वाला आदित्य जय के पश्चात परमात्मा जय हो जाएगा विजय प्राप्त करेगा एवं विद फलम शेष एवं विध फलम ये लगाना है इस प्रकार के जानने वाले के फल है साप्तविद्यम सप्त विधत्व साने सप्त साप्त विद्य सप्त तद तो। उपेत शाम उपासन से समाप्त अर्थ हो उसको प्राप्त करके शाम उपासना उसकी समाप्ति के लिए अभ्यास माने दो बार कहा अभ्यास शाम उपास बोल दिया बोला समय हो गया है ममता दीपा प्राण से सर्वा सर्व ब्रह्मोपन शाम ब्रह्मया कुया महमया करो तरणस्तः